सी आई इटी -E एन्सी ए आटी -E द्वरा प्रस्तुते कक्षा आट की हिंदी की पाठे पुष्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा कुछ मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले 50 से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है सुबह घर पहुंच जाएंगे हमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते आ, आ, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं नहीं बस डार्कन है बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी हो वयो व्रद्ध थी सदियों के अनभव के निशान लिये हुए थी लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि व्रद्धा वस्था में इसे कश्ट हो गा ये बस पूजा के योगी थी उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है चलती क्यों नहीं है जी अभी चलेगी हमने कहा जी वही तो हम देखना चाहते हैं अपने आप चलती है ये हां जी और कैसे चलेगी खजा हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है अरे बस चलाओ ना भाई क्या हो गया चल रही है कि रुक रही है समझ में नहीं हम आगे पीछे करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो बस अनुभवी है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हम बैठ गए जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं उनकी आंखें कह रही थीं आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित चाहिए आदमी को कूच करने के लिए एक निमित चाहिए इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया चल ही तो सही कम से कम ओके ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं कांच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था हम फौरन खिड़की से दूर सरग गए एंजिन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे एंजिन है <laughs> बस सच मुझ चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रहे होंगे उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी सीट का बॉडी से असयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ कर आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़ कर बॉडी आगे भागी जा रही है। आट-दस मील चलने पर सारे भेद भाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है एक का एक बस रुक गई अरे भैया क्या हो गया वो ए भाई क्या हुआ ये बस जा जा साथ चलाओ गाड़ी को मालूम हुआ के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बहल में रखा और नली डाल कर एंजिन में भेजने लगा अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सिदार एंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे मा बच्चे के मुह में दूद की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15 20 मील हो गई थी मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था ब्रेक फेल हो सकता है स्टीयरिंग टूट सकता है प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता झील दिखती तो सोचता कि इस में बस गोता लगा जाएगी अरे ड्राइवर साहब क्या हुआ फेलो एक-एक फिर बस रुकी ड्राइवर साहब कुछ करोगे यार आवाज ही खटा रहा है ड्राइवर ने तरह-तरह की तरकीबें की पर वो नहीं चली सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था अरे बच चलाओ भाई क्या हो गया कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी ये तो इत्तेफाकी बात है परेशान है हम गर्मी हो रही है बहुत शीर्ण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दैनीय लग रही थी लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो हमें ग्लानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं अगर इसका प्राणान्त हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंतियश्टी करनी पड़ेगी हिस्सेदार साहब ने इंजन खुला और कुछ सुधारा प्राणा <laughs> <laughs> बस आगे चली ये चली तो बच्चा भी अच्छा कंसो चल रहा है तो चलते रहे धीरे-धीरे तो भी ठीक है पहुंच जाएंगे उसकी चाल और कम हो गई थी धीरे धीरे व्रिद्धा की आखों की ज्योती जाने लगी चांदनी में रास्ता ठटोल कर वो रिंग रही थी आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी। اپنی تو وہ عمر ہی نہیں رہی ایک پولیا کے اوپر پہنچی تھی؟ करके बैठ गया, वो बहुत जोर से हिल कर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उचल कर नाले में गिर जाती, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार, हेहे, श्रद्धा भाव से देखा वो टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए मर गया पर टायर नहीं बदला अरे बस चलाओ ना भाई क्या हो गया ये समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है बार-बार रुकती है चलती है ये बस है कि खटा रहा है ए बैलगाड़ी की तरह चल रही है ये बस हैं दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए चिंता जाती रही हसी मजाक चलो हो गया कैसे हैं आप आ, आपने कभी इतना सौभाग्यशाली बस में सफर किया है आज हम दोनों कर रहे हैं बहुत आनन्दा रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है की यात्रा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख हरी शंकर परसाई कलाकार नीरज शर्मा विद्याभूषण और अशोक मलकानि तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वन्यांकन अमिताभ भट्टी बटीला एंग्लिंग दो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी था निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन